प्रश्नोत्तर दीप माला सन्यास जिज्ञासा क्या महंत या मंडलेश्वर बनने से सन्यास का लक्ष्य पूरा हो जाता है हमें कहीं महंत बनने के लिए लोग बुला रहे हैं तो क्या उसे स्वीकार कर लूं समाधान महंत या मंडलेश्वर बनने के बाद सन्यास का लक्ष्य भले ही पूरा न हो पर मंडलेश्वर बनने का लक्ष्य तो पूरा हो ही जाता है आपको यदि महंत बनने के लिए कहीं बुला रहे हैं तो बन जाना चाहिए पर महंत बनने के बाद सेवा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और जब यह लगे कि भजन नहीं हो रहा है तो उसी समय उठकर चल देना चाहिए मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में कहने का तात्पर्य यह है कि महंत बन जाने से कोई हर्ज नहीं है पर साधु को अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए महंत बनने की इच्छा हो तो बन जाना चाहिए अन्यथा बाद में पछतावा होगा कि उस समय क्यों नहीं बन गए साधु के लिए किसी वस्तु का बाहर से त्याग करने पर भी अंदर से उसकी इच्छा बनी रहना यही सबसे बड़ी समस्या है साधु के मन में यदि बिल्कुल भी इच्छा ना हो तो उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भजन करने की ज़रूरत है फिर पढ़ क्यों लेना चाहिए क्योंकि 10-20 वर्ष बाद मन में आ सकता है कि पढ़ लिए होते तो पुराण आदि संस्कृत ग्रंथ देखते इसीलिए पुराने साधु कहते थे कि ये सब पहले पढ़ लेना चाहिए अन्यथा बुढ़ापे में संकल्प आएगा तब क्या करोगे इसीलिए महंत बन जाना चाहिए क्योंकि बनाना दूसरे के हाथ में है पर छोड़ना तो अपने ही हाथ में है इतना ध्यान रहे कि आप आवश्यकता से अधिक एक शब्द भी न बोलें जितने की अत्यंत आवश्यकता है उतना ही बोलें नहीं तो भजन करें जब करें जिज्ञासा त्याग और वैराग्य में क्या भेद है समाधान त्याग शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को छोड़ देना और वैराग्य शब्द का अर्थ है मन में वस्तु के प्रति राग न होना त्याग में आप वस्तु को छोड़ देते हैं पर छोड़ने के उपरांत उसमें राग रह भी सकता है त्याग कभी कभी आवेश से क्रोध से विक्षेप से भी हो जाता है पर मन में उस वस्तु के प्रति राग बना ही रह जाता है ऐसे त्याग को वैराग्य नहीं कहा जा सकता वैराग्य में तो वस्तु भले ही आपके पास बनी रहे पर उसमें राग नहीं रहता है त्याग का संबंध बाहर से है और वैराग्य का भीतर से वैराग्य यदि किसी में ठीक है तो वस्तु को त्याग दे अथवा वह पास बनी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है यही त्याग और वैराग्य में अंतर है